की एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में प्रस्तुत है डॉक्टर महेश परिमल का आलेख समय की ढलान पर ठहरी झुर्रिया आज के बदलते समाज की कड़वी सच्चाई वृद्धाश्रम जी हाँ दोस्तों आज के बदलते समाज की कड़वी सच्चाई है वृद्धाश्रम इसमें कोई दो मत नहीं कि आज जिन हाथों को थामकर मासूम झूला घर में पहुँचाए जा रहे हैं कल वही मासूम हाथ युवावस्था की देहरी पार करते ही उन का हाथों को वृद्धाश्रम पहुँचाएंगे पहुँचाने की प्रक्रिया जारी रहेगी बस हाथ बदल जाएंगे और जगह बदल जाएगी कितनी भयावह सच्चाई है यहाँ इसकी भयावहता का अनुभव तब हुआ जब अखबार में यह खबर पड़ी कि बड़े शहर के एक वृद्धाश्रम में अगले पंद्रह वर्षों तक के लिए किसी भी बुजुर्ग को नहीं लिया जाएगा क्योंकि वहाँ की सारी सीटें रिजर्व हैं। तो क्या हमारे यहाँ वृद्धों की संख्या बढ़ रही है नहीं, नहीं। हमारी संवेदनाएं शून्य हो रही हैं। हमारे अपने का ग्राफ कम से कमतर होता चला जा रहा है दिल को दहला देने वाली ये खबर और इस खबर के पीछे छिपी सच्चाई मानवता पर करा चाटा है जब एक पिता अपने मासूम और लाडले को उंगली थाम कर चलना सिखाता है तो दिल की गहराइयों में एक सपना पलने लगता है आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा आज, आज मैंने तुझे सहारा दिया है कल जब मुझे सहारे की जरूरत हो तो मुझे बेसहारा मत कर देना लेकिन आज के बदलते समाज में बहुत ही कम ऐसे भाग्यशाली हैं। जिनका ये सपना सच हो रहा है आज बुजुर्ग हमेशा हाशिए पर होते हैं जिस तरह तट का पानी हमेशा बेकार होता है डूबता सूरज नमन के लायक न होकर केवल मनोरम दृश्य होता है ठीक उसी तरह जीवन की सांझ का थका हारा मुसाफिर भुला दिया जाता है या फिर वृद्धाश्रम की शोभा बना दिया जाता है अनुभव की इस गठरी को घर के एक कोने में उपेक्षित रख दिया जाता है आशा भरी नजरों से निहारती बूढ़ी आँखों को कभी घूर कर देखा जाता है तो कभी अनदेखा कर दिया जाता है कभी उसे झिड़कियों का उपहार दिया जाता है तो कभी हास्य का पात्र बनाकर मनोरंजन किया जाता है नई पीढ़ी हमेशा अपनी पुरानी पीढ़ी पर ये आरोप लगाती आई है कि इन बुजुर्गों को समय के साथ चलना नहीं आता वे हमेशा अपनी मनमानी करते हैं अपनी इच्छाएं दूसरों पर थोपते हैं, स्वयं की पसंद का कुछ ना होने पर पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं और बड़बड़ाते रहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत बना लेते हैं इसीलिए युवा उनसे दूर भागने का प्रयास करते हैं उनकी साठ के बाद की सठियाई हरकतों पर नाराज होते हैं बुजुर्गों पर लगाए गए ये सारे आरोप अपनी जगह सच हो सकते हैं पर यदि उनकी जगह पर खुद को रखकर देखें, तो ये आरोप सच होकर भी शिशत सच नहीं कहे जा सकते ये भी हो सकता है कि खुद को उनकी जगह पर रखने के बाद हमारी सोच में ही बदलाव आ जाए आज बुजुर्गों ने नई पीढ़ी के साथ कदम ताल करने का प्रयास किया है इसी का, का परिणाम, परिणाम है, है कि, हम कि हम बुजुर्गों को मॉल में घूमते हुए देखते हैं पिज्जा बर्गर खाते हुए देखते हैं प्लेन में सफर करते हुए देखते हैं स्कूटी पर बैठे हुए देखते हैं पार्क में टहलते हुए योगा करते हुए किसी हास्य क्लब में हंसी के नए नए प्रकार पर अभिनय करते हुए इन बुजुर्गों पर कोई लाचारगी या विवशता नहीं बल्कि इन कामों को दिल से करने की दिली ख्वाहिहिश दिखाई देती है उम्र के पड़ाव पार करते इन बुजुर्गों ने समय की चाल पहचानी है तभी तो वे नए जोश के साथ इस राह पर निकल पड़े हैं, जहां वे नई पीढ़ी को उनकी हां में हां मिलाकर खुशियां दे सकें। अनुभवों का ये झुर्रीदार संसार हमारी धरोहर है यदि समाज या घर में आयोजित कार्यक्रमों में कुछ गलत हो रहा है तो इसे बताने के लिए इन बुजुर्गों के अलावा कौन है जो हमारी सहायता करेगा विवाह के अवसर पर जब एकाएक एक किसी रस्म अदायगी के समय वर या वधू पक्ष के गोत्र बताने की बात आती है तो घर के सबसे बुजुर्ग की ही खोज होती है आज की युवा पीढ़ी भले ही इन्हें अनदेखा करती हो पर यह भी सच है कि कई रस्मों की जानकारी बुजुर्गों के माध्यम से ही मिलती है आज कई घरों में नाती पोतों के साथ कंप्यूटर पर गेम खेलते बुजुर्ग मिल जाएंगे या फिर आज के फैशन पर युवा पीढ़ी से बातचीत करती बुजुर्ग महिलाएं भी मिल जाएंगी यदि आज के बुजुर्ग ये सब कर रहे हैं तो उन पर लगा ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है कि वे आज की पीढ़ी के साथ कदम ताल नहीं करते हैं बल्कि वे तो समय के साथ चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम ही उनके चांदी से चमकते बालों से उम्र का अंतर महसूस कर उन्हें हाशिए की ओर धकेलने का प्रयास कर रहे हैं बुजुर्ग हमारे साथ समय गुजारना चाहते है कुछ अपनी कहना चाहते हैं और कुछ हमारी सुनना चाहते हैं पर हमारे पास उनकी बात सुनने का समय ही नहीं है इसलिए हम अपने विचार उन पर थोपकर उनसे किनारा कर लेते हैं क्या आपको याद है अपने पन ऐसी भरा कोई पल आपने उनके साथ बिताया है दिन भर केवल उनकी सुनी है और उनके अपनापे के सागर में गोते लगाए हैं लगता है एक अरसा बीत गया है हमने तो उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखा ही नहीं है जब भी देखा है स्वार्थी आंखों से देखा है कि यदि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो वे घर की सही देखभाल करें या बच्चों को संभाले या फिर शांत बैठे रहें। यदि वे घर के छोटे मोटे काम जैसे कि सब्जी लाना बिजली या टेलीफोन बिल भरना बच्चों को स्कूल के स्टाफ तक छोड़ना आदि कामों में सहायता करते हैं तो वे हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी हैं। लेकिन यदि इन कामों में भी उनका सहयोग नहीं मिल पाता है तो ये धीरे धीरे बोझ लगने लगते हैं। अपने उम्र में पलती बढ़ती इन गलत धारणाओं को बदल दीजिए इन बुजुर्गों के अनुभव के पिटारे में कई रहस्यमय कहानिया कैद हैं। इनके पोपले मुंह में स्नेह की मीठी लूड़िया हैं। भले ही इनकी याददाश्त कमजोर हो रही हो, पर अचार की विविध रेसिपी का खजाना छोटी मोटी बीमारी पर घरेलू उपचार का अचूक नुस्खा इन्हें मूल याद है ये इसे बताने के लिए लालयत रहते हैं बस इनसे पूछने भर की ही देर है आज इस प्यारी और अनुभवी धरोहर से हम ही किनारा कर रहे हैं घर के आंगन में गूंजती ठग ठग की आवाज हमारे कानों को बेचती है आज ये आवाज वृद्धाश्रमों में कैद होने लगी है झुरियो के बीच अटकी हुई उनकी आंसुओं की गर्म बूंदे हमारी भावनाओं को जगाने में विफल साबित हो रही है हमारी उपेक्षित दृष्टि में उनके लिए दया भाव नहीं है हमारी संवेदनहीनता वास्तव में एक शुरुआत है उस अंधकार की ओर जाने की जहां हम भी एक दिन खो जाएंगे अंधकार के गर्त में स्वयं को डुबोने से कहीं ज्यादा अच्छा है इन अनुभवों के झुर्रेदार चेहरे को हम उजालों का संसार दें इनकी रोशनी से खुद का ही संसार रोशन करें अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर महेश परिमल का आलेख समय की ढलान पर ठहरी झुरियां वाचक स्वर भारती परिमल